युवकों के प्रति वेदांत का उद्देश्य मैं यह भी देखता हूं कि यहाँ के धनी माने और नवशिक्षित लोग पाश्चात्य देशों के अनुवंशिक संक्रमणवाद आदि अंड कमजोर मतों को लेकर ऐसी दानवी और निर्दयतापूर्ण युक्तियां पेश करते हैं कि ये पद्दलित लोग किसी तरह उन्नति न कर सकें और उन पर उत्पीड़न और अत्याचार करने का उन्हें काफ़ी सुविधा मिले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 इसका मांस खा जाने का हुक्म दे दिया था पर यह बड़ी कठिनाई से वहाँ से भाग निकला और सैकड़ों कोसों का रास्ता तय कर समुद्र के किनारे पहुँचा वहाँ से यह एक अमेरिकन जहाज पर सवार होकर यहाँ आया उस निग्रो नवयुवक ने ऐसा सुंदर व्याख्यान दिया इसके बाद मैं तुम्हारे वंशानुक्रम के सिद्धांत पर क्या विश्वास करूँ हे ब्राह्मणों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 अपने धीर तक नहीं पहुंच पहुँच जाते तब तक चैन न लो